गा सपना आओ बच्चों आज तुम्हें गोपू की कहानी सुनाएं सुनोगे ना हम्म गोपू एक लड़का था उसका था एक बाग बाग में घूमना गोपू को बड़ा ही अच्छा लगता गोपू के बाग में कुछ बड़े-बड़े पेड़ यानी वृक्ष थे वे पेड़ थे आम के अमरूद के नीम के और जामुन के इन पेड़ों की डालें भी खूब फैली थी उनके तने खूब मोटे और मजबूत थे हम्म इन पेड़ों की डाल पकड़कर गोपू उनके ऊपर चढ़ जाता हां जब वृक्षों में फल लगते तो गोपू खूब मजे से फल खाता हां नीम के पेड़ से रोज सुबह दातुन लाता सावन के महीने में इन पेड़ों पर पड़ जाते झूले बड़ा ही मजा आता गोपू को झूलने में हां बच्चों फलों के वृक्षों के अलावा उसके पास कुछ खेत भी थे हम्म इन खेतों में तरह-तरह के पौधे थे पौधे जानते हो ना हां ये होते हैं छोटे-छोटे हम जैसे तुम नन्हे-नन्हे बालक है ना तो पौधे तो एक तरफ लगे थे सब्जियों के पौधे और दालों के पौधे एक तरफ और दूसरी ओर थे कपास के पौधे इनमें मौसम के अनुसार सब्जी दालें उगती थीं एक फसल खत्म होने पर वे पौधे भी खत्म हो जाते थे हम्म और अगली फसल पर फिर उनके बीज बोए जाते हां और बच्चों खेत में थीं कुछ बेलें बेल जानते हो कैसी होती हैं हैं अरे ककड़ी खरबूजे लौकी तोरई की बेलें तुमने जरूर देखी होंगी हूं ये ना तो पेड़ की तरह बड़ी होती हैं और ना पौधों की तरह अपने आप खड़ी होती हैं इनका तना इतना पतला होता है कि ये बिना सहारे के खड़ी ही नहीं हो पाती हम इन्हें फैलने के लिए कोई डंडे या दीवार या पेड़ का सहारा चाहिए हम अक्सर तुमने घरों में दिवार की सहारी सहारे बढ़कर चतों में पहली बेल देखी हो गी, हाँ? आच्छा तो बच्चो एक दिन की बात है, गोपु एक पेड के नीचे लेटा हुआ था, हम् अचानक उसने सुनी कुछ आवाजें पहले गोपु ने सुनी कुछ मोटी आवाजें कोई कह रहा था अरे हमें नहीं जानते हम कौन हैं हम हैं पेड़ इस बाग के राजा हा हा हा, हा, हा। हमें वृक्ष भी कहते हैं हम तुम सबसे बड़े हैं देखा नहीं हम कितने मजबूत हैं जरा तना तो देखो हमारा कितना मजबूत है तो बच्चों फिर एक पेड़ गाने लगा हम पेड हैं हम बड़े बड़े हम सीदे फैले खड़े खड़े हम जामुन आम खिलाते हैं सब को अमुरूद दिलाते हैं हम देते घनी घनी चाया सब को बाता है ये साया हम पेड़ हैं हम बड़े-बड़े हम सीधे फैले खड़े-खड़े तभी सुनाई पड़ी कुछ पतली आवाजें अरे बस बस वृक्षों अब तुम चुप्पी हो जाओ अपनी ही कहे जाओगे या हमारी भी सुनोगे हमें देखो, हम बेल हैं बेल. तुम तो बस एक ही जगा खड़े हो, जैसे कोई चौकीदार हो. तुम अपनी जगाए से हिल भी नहीं सकते. हमें देखो, दिवार पकड़ पकड़ कर छट पर चड़ जाती है. हम तो जहां मर्जी फैल जाती है. और हम जाती हैं. चीजें भी बहुत अच्छी अच्छी खिलाती हैं हम ही तो सबको ककड़ी खरबूजा खिलाती हैं लौकी तुरई खिलाती है इतना कह कर बच्चों उस बैल ने गाना शुरू कर दिया खरबूजे की ककड़ी की हम बेल है लौकी तोरे खरबूजे की ककड़ी की हम बेल है हम बेल है हम बेल हम फैली फैली दीवारों पर चड़ाती चड़ और चपर चंद में। बढ़ती मürü जाती जाल बिछाती सम्हों पर सानद सकंद भास कम में तन्दक बहुत्त ही बढ़ती जाती जाल बिछाती मुंद म कुन ट्म पाविक happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy हम बेल है, हम बेल, हम फैली फैली बेल है ये सुनते ही वरिक्ष बोल पड़े अरी बेल, तुम अपने साहरे से दुखडी हो नहीं सकती और इतनी शान दिखाती हो अभी बच्चो, पेड़ ये कह रहे थे कि गोपू ने कुछ और आवाजें सुनी अरे तुम तो आपस में ही लड़ रहे हो जरा हमारी तरफ भी तो देखो हम पौधे हैं पौधे नन्हे मुन्ने पौधे हमें देखो हम छोटे हैं फिर भी अपने ही सहारे खड़े हैं हम हैं दाल सब्जी टमाटर बैंगन और कपास के पौधे हम तो सबको सब्जी दाल खिलाते हैं और पहनने को कपड़े भी तो दिलाते हैं कपास से ही तो निकलती है रुई जिससे कपड़े बनते हैं और बच्चों फिर वे गाने लगे नए मुन्ने पौधे हैं हम छोटे-छोटे पौधे हैं हम सब्जी दाल खिलाते हैं हम कपड़े भी दिलवाते हैं हमें नहीं चाहिए कोई सहारा आप खड़े हो जाते हैं हम नन्हे मुन्ने पौधे हैं हम छोटे-छोटे पौधे हैं यह सुनकर पेड़ बोला अरे नादान पौधों छोटे मुंह और बड़ी बात अरे तुम तो एक मौसम के बाद ही खत्म हो जाते हो हां हमें देखो है हम रहते हैं सदा खड़े इसीलिए हम हैं सबसे बड़े बच्चों वृक्ष पौधे और बेल की यह बहस सुनकर गोपू से चुप ना रहा गया हां वो फौरन बोला अरे भाई क्यों करते हो लड़ाई तुम सब एक ही परिवार के तो हो अरे तुम सब बीज से ही तो उगते हो सभी सूर्य के प्रकाश में पत्तियों से अपना आहार बनाते हो इसके अलावा सभी तो हमारे काम आते हो फिर यह लड़ाई क्यों गोपू की बातें सुनकर सभी वृक्ष बेलें और पौधे चुप हो गए हां किसी ने गोपू की बात का जवाब नहीं दिया वे सब हवा में हिलने लगे हां मानो गोपू की बात मान गए हो बाग में छा गया सन्नाटा और गोपू सोचने लगा कि क्या वो सचमुच वृक्ष बेल और पौधों की बातें सुन रहा था या देख रहा था कोई सपना तो बच्चों ab kehani khatam aur paisa hazam